भारतीय व्याख्यान हिंदू धर्म के सामान्य आधार लाहौर पहुंचने पर आर्य समाज और सनातन धर्म सभा दोनों के नेताओं ने स्वामी जी का भव्य स्वागत किया स्वामी जी ने अपने अल्पकालीन लाहौर प्रवास के दौरान तीन भाषण दिए पहला हिंदू धर्म के सामान्य आधार पर दूसरा भक्ति पर और तीसरा विख्यात भाषण वेदांत पर था उनका पहला भाषण निम्नलिखित है स्वामी जी का भाषण यह वही भूमि है जो पवित्र आर्यावर्त में पवित्रतम मानी जाती है यह वही ब्रह्मावर्त है जिसका उल्लेख हमारे महर्षि मनु ने किया है यह वही भूमि है जहाँ से आत्मतत्व की उच्च उच्चाकांक्षा का वह प्रबल स्रोत प्रवाहित हुआ है जो आने वाले युगों में जैसा कि इतिहास से प्रकट है संसार को अपनी बाढ़ से आप्लावित करने वाला है यह वही भूमि है जहाँ से उनकी वेगवती नद नदियों के समान आध्यात्मिक महत्वाकांक्षाएँ उत्पन्न हुई और धीरे धीरे एक धारा में सम्मिलित होकर शक्ति संपन्न हुई और अंत में संसार की चारों दिशाओं में फैल गई तथा तो वज्र गंभीर ध्वनि से उन्होंने अपनी महान शक्ति की घोषणा समस्त जगत में कर दी यह वही वीरभूमि है जिसे भारत पर चढ़ाई करने वाले शत्रुओं के सभी आक्रमणों तथा तो अतिक्रमणों का आघात सबसे पहले सहना पड़ा था आर्यावर्त में घुसने वाली बाहरी बरबर जातियों के प्रत्येक हमले का सामना इसी वीर भूमि को अपनी छाती खोलकर करना पड़ा था यह वही भूमि है जिसने इतनी आपत्तियां झेलने के बाद भी अब तक अपने गौरव और शक्ति को एकदम नहीं खोया यह यही भूमि है जहां बाद में दयालु नानक ने अपने अद्भुत विश्व प्रेम का उपदेश दिया जहाँ उन्होंने अपना विशाल हृदय खोल सारे संसार को केवल हिंदुओं को ही नहीं वरन मुसलमानों को भी गले लगाने के लिए अपने हाथ फैलाए यही वह हमारी जाति के सबसे बाद के तथा महान तेजस्वी वीरों में से एक गुरु गोविंद सिंह ने धर्म की रक्षा के लिए अपना एवं अपने प्राण प्रिय कुटुम्बियों का रक्त बहा दिया और जिनके लिए यह खून की नदी बहाई गई उन लोगों ने भी जब उनका साँस छोड़ दिया तब वे मरमाहत सिंह की भांति चुपचाप दक्षिण देश में निर्जनवास के लिए चले गए और अपने देशवासी भाइयों के प्रति अजहरों पर एक भी कटु वचन न लाकर तनिक भी असंतोष प्रकट न कर शांत भाव से ये लोग छोड़कर चले गए हे पंचनद देशवासी भाइयों यहाँ अपने इस प्राचीन पवित्र भूमि में तुम लोगों के सामने मैं आचार्य के रूप में नहीं खड़ा हुआ हूँ कारण तुम्हें शिक्षा देने योग्य ज्ञान मेरे पास बहुत ही थोड़ा है मैं मैं तो पूर्वी प्रांत से अपने पश्चिमी प्रांत के भाइयों के पास इसलिए आया हूँ कि उनके साथ हृदय खोलकर कर वार्तालाप करूँ उन्हें अपने अनुभव बताऊँ और उनके अनुभव से स्वयं लाभ उठाऊँ मैं यहाँ यह देखने नहीं आया कि हमारे बीच क्या क्या मतभेद हैं वर मैं तो यह खोजने आया हूँ कि हम लोगों की मिलन भूमि कौन सी है यहाँ मैं यह जानने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि वह कौन सा आधार है जिस पर हम लोग आपस में सदा भाई बने रह सकते हैं किस न्यू पर प्रतिष्ठित होने से वह वाणी जो अनंतकाल से सुनाई दे रही है उत्तरोत्तर अधिक प्रबल होती रहेगी मैं यहाँ तुम्हारे सामने कुछ रचनात्मक कार्यक्रम रखने आया हूँ धनसात्मक नहीं कारण आलोचना के दिन अब चले गए और आज हम रचनात्मक कार्य करने के लिए उत्सुक हैं यह सत्य है कि संसार को समय समय पर आलोचना की जरूरत हुआ करती है यहाँ तक कि कठोर आलोचना की भी पर वह केवल अल्पकाल के लिए ही होती है हमेशा के लिए तो उन्नतिकारक और रचनात्मक कार्य ही वांछित होते हैं आलोचनात्मक या ध्वसात्मक नहीं लगभग पिछले सौ वर्ष से हमारे इस देश में सर्वत्र आलोचना की बाढ़ सी आ गई है उधर सभी अंधकार में प्रदेशों पर पाश्चात्य विज्ञान का तीव्र प्रकाश डाला गया है जिससे लोगों की दृष्टि अन्य स्थानों की अपेक्षा कोनों और गली कूचों की ओर ही अधिक खींच गई है स्वभावता ही इस देश में सर्वत्र महान और तेजस्वी मेधा संपन्न पुरुषों का जन्म हुआ जिसके हृदय में सत्य और न्याय के प्रति प्रबल अनुराग था जिनके अंतकरण में अपने देश के लिए और सबसे बढ़कर ईश्वर तथा अपने धर्म के लिए अगाध प्रेम था क्योंकि ये महापुरुष अत्यधिक संवेदनशील थे उनमें देश के प्रति इतना गहरा प्रेम था इसलिए उन्होंने प्रत्येक वस्तु की जिसे बुरा समझा तीब्र आलोचना की अतीतकालीन इन महापुरुषों की जय हो उन्होंने देश का बहुत ही कल्याण किया है पर आज हमें एक महावाड़ी सुनाई दे रही है बस करो बस करो निंदा पर्याप्त हो चुकी दोष दर्शन बहुत हो चुका अब तो पुनर्निर्माण का फिर से संगठन करने का समय आ गया है अब अपनी समस्त बिखरी हुई शक्तियों को एकत्र करने का उन सबको एक ही केंद्र में लाने का और उस संबलित शक्ति द्वारा देश को प्राय सदियों से रुकी हुई उन्नति के मार्ग में अग्रसर करने का समय आ गया है घर की सफाई हो चुकी है अब आवश्यकता है उस नए सिरे से आबाद करने की रास्ता साफ कर दिया गया है आर्य संतानों अब आगे बढ़ो सज्जनों इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर मैं आपके सामने आया हूँ और आरंभ में ही यह प्रकट कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी दल या महान और महिमा में मय किसी दल या विशिष्ट संप्रदाय का नहीं हूं सभी दल और सभी संप्रदाय मेरे लिए महान और महिमा में है मैं उन सब से प्रेम करता हूं और अपने जीवन भर में यही ढूंढने का प्रयत्न करता रहा हूं कि उनमें कौन कौन सी बातें अच्छी और सच्ची है इसीलिए आज मैंने संकल्प किया है कि तुम लोगों के सामने उन बातों को पेश करूँ जिनमें हम एक हैं जिससे कि हमें एकता की सम्मिलन भूमि प्राप्त हो जाए और यदि ईश्वर के अनुग्रह से यह संभव हो तो आओ हम उसे ग्रहण करें और उसे सिद्धांत की सीमाओं से बाहर निकालकर कार्य रूप में परिणित करें हम लोग हिंदू हैं मैं हिंदू शब्द का प्रयोग किसी बुरे अर्थ में नहीं कर रहा हूं और मैं उन लोगों से कदापि सहमत नहीं जो जिससे कोई बुरा अर्थ समझते हों प्राचीन काल में उस शब्द का अर्थ था सिंधु नद के दूसरी ओर बसने वाले लोग हमसे घृणा करने वाले बहुतेरे लोग आज उस शब्द का कुशित अर्थ भले ही लगाते हों पर केवल नाम में क्या धरा है यह तो हम पर ही पूर्णतया निर्भर है कि हिंदू नाम ऐसी प्रत्येक वस्तु का द्योतक रहे जो महिमामय हो आध्यात्मिक हो अथवा वह ऐसी वस्तु का द्योतक रहे जो कलंक का समानार्थी हो जो एक पद दलित निकम्मी और धर्म भ्रष्ट जाति का सूचक हो यदि आज हिंदू शब्द का कोई बुरा अर्थ है तो उसकी परवाह मत करो आओ अपने कार्यों और आचरणों द्वारा यह दिखाने को तैयार हो जाओ कि समग्र संसार की कोई भी भाषा इससे ऊंचा, इससे महान शब्द का आविष्कार नहीं कर सकती मेरे जीवन के सिद्धांतों में से एक यह भी सिद्धांत रहा है कि मैं अपने पूर्वजों की संतान कहलाने में लज्जित नहीं होता मुझ जैसा गर्वीला मानव इस संसार में शायद ही हो पर मैं यह स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि यह गर्व मुझे अपने स्वयं के गुण या शक्ति के कारण नहीं पर अपने पूर्वजों के गौरव के कारण है जितना ही मैंने अतीत का अध्ययन किया है जितनी ही मैंने भूतकाल की ओर दृष्टि डाली है उतनी ही यह गर्व मुझमें अधिक आता गया है उससे मुझे श्रद्धा की उतनी ही दृढ़ता और साहस प्राप्त हुआ है जिसने मुझे धरती की धूल से ऊपर उठाया है और मैं अपने उन महान पूर्वजों के निश्चित किए हुए कार्यक्रम के अनुसार कार्य करने को प्रेरित हुआ हूँ अय उन्हें प्राचीन आर्यों की संतानों ईश्वर करे तुम लोगों के हृदय में भी वही गर्व आविर्भूत हो जाए अपने पूर्वजों के प्रति वही विश्वास तुम लोगों के रक्त में भी दौड़ने लगे वह तुम्हारे जीवन से मिलकर एक हो जाए और संसार के उद्धार के लिए कार्यशील हो भाइयों यह पता लगाने के पहले कि हम ठीक किस बात में एकमत हैं तथा हमारे जाति जीवन का सामान्य आधार क्या है हमें एक बात स्मरण रखनी होगी जैसे प्रत्येक मनुष्य का एक व्यक्तित्व होता है ठीक उसी तरह प्रत्येक जाति का भी अपना एक व्यक्तित्व होता है जिस प्रकार एक व्यक्ति कुछ विशिष्ट बातों में अपने विशिष्ट लक्षणों में अन्य व्यक्तियों से पृथक होता है उसी प्रकार एक जाति भी कुछ विशिष्ट लक्षणों में दूसरी जाति से भिन्न हुआ करती है और जिस प्रकार प्रकृति की व्यवस्था में किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति करना हर एक मनुष्य का जीवनोद्देश्य होता है जिस प्रकार अपने पूर्व कर्म द्वारा निर्धारित विशिष्ट मार्ग से उस मनुष्य को चलना पड़ता है ठीक ऐसा ही जातियों के विषय में भी है प्रत्येक जाति को किसी न किसी दैव निर्दिष्ट उद्देश्य को पूरा करना पड़ता है प्रत्येक जाति को संसार में एक संदेश देना पड़ता है तथा तो प्रत्येक जाति को एक व्रत विशेष का उद्यापन करना होता है अतः आरंभ से ही हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमारी जाति का वह व्रत क्या है विधाता ने उसे भविष्य के किस निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए नियुक्त किया है विभिन्न जातियों के पृथक पृथक उन्नति और अधिकार में हमें कौन सा स्थान ग्रहण करना है विभिन्न जाती स्वरों की समरसता में हमें कौन सा स्वर स्वर अलापना है हम अपने देश में बचपन में यह किस्सा सुना करते हैं कि कुछ सर्पों के फन में मड़ी होती है और जब तक मड़ी वहाँ है तब तक तुम सर्प को मारने का कोई भी उपाय करो वह नहीं मर सकता हम लोगों ने किस्से कहानियों में दैत्यों और दानवों की बातें पढ़ी है उनके प्राण हीरा तोते के कलेजे में बंद रहते हैं और जब तक उस हीरा तोते की जान में जान रहेगी तब तक उस दानों का बाल भी बाका न होगा चाहे तुम उसके टुकड़े टुकड़े ही क्यों न कर डालो यह बात राष्ट्रों के संबंध में भी सत्य है राष्ट्र विशेष का जीवन भी ठीक उसी प्रकार मानो किसी बिंदु में केंद्रित रहता है वही उस राष्ट्र की राष्ट्रीयता रहती है और जब तक उस मर्म स्थान पर चोट नहीं पड़ती तब तक वह राष्ट्र मर नहीं सकता इस तथ्य के प्रकाश में हम संसार के इतिहास की एक अद्वितीय एवं सबसे अपूर्व घटना को समझ सकते हैं हमारी इस श्रद्धास्पद मातृभूमि पर बारंबार बरबर जातियों के आक्रमणों के दौर आते रहे हैं अल्लाह अकबर के गगनभेदी नारों से भारत गगन सदियों तक गूंजा रहा है और मृत्यु की अनिश्चित छाया प्रत्येक हिंदू के सिर पर मडराती रही है ऐसा कोई हिंदू न रहा होगा जिसे पल पल पर मृत्यु की आशंका न होती रही हो संसार के इतिहास में इस देश से अधिक दुख पाने वाला तथा तो अधिक पराधहीनता भोगने वाला और कौन देश है पर तो भी हम जैसे पहले थे आज भी लगभग वैसे ही बने हुए हैं आज भी हम आवश्यकता पड़ने पर बारंबार विपत्तियों का सामना करने को तैयार हैं और इतना ही नहीं हाल में ऐसे भी लक्षण दिखाई दिए हैं कि हम केवल शक्तिमान ही नहीं वरन बाहर जाकर दूसरों को अपने विचार देने के लिए भी उद्यत हैं कारण विस्तार ही जीवन का लक्षण है एकमात्र उपाय है हम आज देखते हैं कि हमारे भाव और विचार भारत की सरहदों के पिंजड़े में ही बंद नहीं है बल्कि वे तो हम चाहें या न चाहें भारत के बाहर बढ़ रहे हैं अन्य देशों के साहित्य में प्रविष्ट हो रहे हैं उन देशों में अपना स्थान प्राप्त कर रहे हैं और इतना ही नहीं कहीं कहीं तो वे आदेशदाता गुरु के आसन तक पहुंच गए हैं इसका कारण यही है कि संसार की संपूर्ण उन्नति में भारत का दान सबसे श्रेष्ठ रहा है क्योंकि उसने संसार को ऐसे दर्शन और धर्म का दान दिया है जो मानव मन को संलग्न रखने वाला सबसे अधिक महान सबसे अधिक उदात्त और सबसे श्रेष्ठ विषय है